गीता तत्व चिंतन सधर्म की भूमिका धर्म की परिभाषाएं धर्म वह तत्व है जो पदार्थ के वस्तु अथवा प्राणी के स्वरूप का धारण करता है धीर धातु से यह धर्म शब्द व्युत्पन्न है जिसका तात्पर्य होता है धारण करना इसका आशय दो प्रकार से प्रकट किया जाता है धरतीति धर्म और ध्रियते इति धर्म इन दोनों को मिलाने से एक तीसरा आशय प्रकट होता है ध्रियमाण इति धर्म अर्थात धर्मी में यानी पदार्थ में रहकर जो धर्मी के स्वरूप की रक्षा कर रहे वही धर्म है महाभारत में धर्म की ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की गई है धारणा धर्मा मिथ्याह धर्मो धारेते प्रजा यह स धारणा संयुक्त सधर्म की निश्चय है जो धारण करता है उसे धर्म कहते हैं वह प्रजा का धारण करता है जिसमें धारण करने की क्षमता हो उसे निश्चय पूर्वक धर्म जानो किसी भी पदार्थ के स्वरूप को सुरक्षित रखना ही उसका धारण कहलाता है जैसे दाहकता अग्नि के स्वरूप को बनाए रखती है यदि अग्नि से दाहकत्व तो निकल जाए तो अग्नि फिर अग्नि रहेगी ही नहीं अतः दाहकता को हम अग्नि का धर्म कहते हैं इसी प्रकार मनुष्य का धर्म है मनुष्यता यह मनुष्यता ही उसे मनुष्य बना कर रखती है यदि उसमें से मनुष्यता का धर्म निकल जाए तो वह सच्चे अर्थों में मनुष्य नहीं रह जाएगा संस्कृत में एक सुभाषित है जिसमें कहा है आहार निद्रा भय मैथुनम समान में पशु भीनराणाम धर्मो ही तेषा अदिको विशेष तेन ही पशु आहार निद्रा भय और प्रजनन की वृत्तियाँ पशु और मनुष्य दोनों के लिए समान है मनुष्यों में एक धर्म की वृत्ति की अधिकता और विशेषता है यदि वह उनमें न हो तो वे पशु के ही समान है व्यास द्वारा मानव धर्म की व्याख्या तो मनुष्य में यदि मनुष्यता का धर्म न हो तो भले ही उसका चोला मनुष्य का हो वह वास्तव में पशु ही है इस मानो धर्म की व्याख्या करते हुए महामुनि व्यास कहते हैं श्रोयताम धर्म श्रूयताम श्रुत्वा चाप्य चाप्यवधार्यता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशा न समचरे यदन विहित नेेद आत्मनः कर्म पुषा न तत्परेशु कुीत प्रियमात्मनः मैं धर्म का सार सर्वस्व बतलाता हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसकी धारणा कर लो कि जो कर्म अपने आप को दुखदाई हो उन्हें दूसरों के लिए भी कभी ना करो आत्मा के प्रिया प्रिय जानने वाले पुरुष को चाहिए कि दूसरों के द्वारा किया जो काम उसे अच्छा ना लगे उसे दूसरों के लिए कभी ना करे इसका तात्पर्य यह है कि कोई हमें मारता पीटता या गाली देता है अथवा झूठ बोल हमें धोखा देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है इसलिए हम भी दूसरों के साथ ऐसा काम न करें इसके विपरीत यदि कोई हमारी सहायता करता है और हमारे प्रति सहानुभूति या दया दिखलाता है तो हमें अच्छा लगता है अतएव हम भी दूसरों के साथ ऐसा ही बर्ताव करें